प्रणोति तस्म तंग दम बुद्धि प्रकाशम मु शरण्रवदे ओ शांति शांति शा शंकरम शंकराचार्यवं बादरायनम सूत्रभाष्य वे भगवुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने योमदव्यादे दक्षिणा मूर्त नम ओं शाति शांति शांति <coughs> भगवान के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के बयालीसवें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं त्रैतालीसवें श्लोक की चर्चा प्रारंभ होनी है तो ये बताया गया एक रूपक के माध्यम से कि आत्मा रूपी अरणी में ध्यान रूपी मंथन से निरंतर मंथन करने पर एक ज्ञान नामक ज्वाला प्रकट होती है और वह समस्त अज्ञान रूपी ईंधन को जला करके भस्म कर देती है यानी अज्ञान तथा तो अज्ञान के कार्य को बाधित कर देती है जैसे यज्ञ में अरणिमंथन करने पर निकलने वाला जो अग्नि है वह हवन कुंड में प्रकट होकर के अभिव्यक्त होकर के समस्त इंधनों को जला देता है समिधादि को ऐसे ही आत्म आत्मविषयक निध्यासन श्रवण मनन निधि ये मंथन अरणि मंथन के तरह मंथन है और इससे शुभ संस्कार अर्जित होता है और वह शुभ संस्कार ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों के निवृत्ति पूर्वक तत्वसी तो वाक्य का सहायक बन जाता है अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान ज्योति को प्रकट करने के लिए और ये जो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है उससे समूल अध्यास बाधित होता है यह 41वें श्लोक में कहा गया था और बयालीसवें श्लोक में कहा गया कि अज्ञान तथा तो अज्ञान कार्य को बाधित करने वाला तत्वमसी वाक्य से प्रकट हुआ अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार वृत्त्मक है और इस वृत्ति की व्याप्ति से आत्मविषयक अज्ञान तथा तत्कार्य बाधित होता है निवृत्त होता है और स्वयं भी शांत हो जाती है बाधित हो जाती है तो आत्म प्रकाश कैसे होगा आत्मा का ज्ञान कैसे होगा उससे तो खाली आवरण भंग मात्र हुआ वृत्तियात्मक ज्ञान से तो कहा कि आत्मा चिदानंद स्वरूप होने से चिदानंद स्वरूप आत्मा स्वयं अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही प्रकाशित हो जाता है उसे प्रकाशित करने के लिए जैसे घटादि को प्रकाशित करने के लिए चिदाभास रूपी फल व्याप्ति की आवश्यकता है ऐसे आत्मा व वास के लिए आम ब्रह्मास्मि वृत्तिस्त चिदावात भास रूपी फल की व्याप्ति अनावश्यक है आवश्यक नहीं है क्यों वो चेतन है घटादी जड़ है तो जड़ पदार्थ के लिए तो अनावृत होने के लिए वृत्ति व्याप्ति की और प्रकाशित होने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता है और चेतन आत्मस्वरूप को केवल अज्ञान रूपी आवरण से अनावृत होने के लिए आवश्यकता होगी आत्मवस्तु को अनावृत करने वाली तत्वशादी तो वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी इत्याक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति की <laughs> ये जो वृत्ति है ये क्या करेगी आत्मा को अनावृत करेगी और अनावृत हुआ आत्मा चेतन होने से स्वयं ही भाषित होगा चेतन को भाषित होने के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यक फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है इसे बयालीसवें श्लोक में कहा गया पूर्वार्ध में वृत्ति व्याप्ति बताई गई दृष्टांत से और उत्तरार्ध में बताया गया व्याप्ति की अनावश्यकता को दो तो ये जो आपकी आपका उस दृष्टान्त बताया गया अंशमान का यानी सूर्य का तो सूर्य को रात्रि कालीन अंधकार रूपी आवरण को अंधकार रूपी रात्रि रात्रिकालीन अंधकार रूपी आवरण को भंग करने के लिए अरुणोदय की ही आवश्यकता है अरुणोदय के तरह अरुणोदय है यहाँ तत्वशादी तो वाक्यों से उत्पन्न हुई वृत्ति तो अरुणोदय से रात्रि रात्रिकालीन अंधकार निवृत्त होने पर सूर्य को प्रकाशित होने के लिए अन्य प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है वह प्रकाश स्वरूप होने से अपने स्वरूप प्रकाश से ही प्रकाशित होता है ऐसे दार्टान्त में तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई रूपी अरुणोदय से अज्ञान तथा अज्ञान कार्य अध्यास निवृत्त होने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं ही भाषित होता है का मतलब फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है ये बात बयालीसवे श्लोक में बताई गई अब उ, जो बाह्य इंद्रिय तथा अंतकरण रूपी जो मन है इनके विषयों को मात्र प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मानता है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रियों को कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमा और उस प्रमा के विषय को कहा जाता है प्रत्यक्ष विषय तो प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञान का जो विषय बनेगा वही प्रत्यक्ष होगा और बाकी प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त जिस किसी भी प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान वह परोक्ष ज्ञान होगा और उस परोक्ष ज्ञान के विषय को कहा जाएगा परोक्ष आत्मा का ज्ञान किस प्रमाण से होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है या शब्द प्रमाण से होता है शब्द प्रमाण से तो प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रियां उनकी विषयता का तो निराकरण श्रुति करती है न त्र चुर्गछति न वाघ इत्यादि से वह वांग मनसातीत है वाक ये उपलक्षण है समस्त बाह्य इंद्रियों का और शब्द भी वाक शब्द का अर्थ होता है और मन यानी अंतकरण इनका विषय आत्मा नहीं है तो इसलिए इनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान तो कहा जाएगा प्रत्यक्ष और आत्मा शब्द प्रमाण से जन्य ज्ञान का विषय बनने के कारण परोक्ष होगा उसे परोक्ष कहा जाएगा ऐसी मान्यता जिन लोगों की है शब्द से परोक्ष ज्ञान ही होता है अपरोक्ष ज्ञान नहीं ऐसा मानते हैं जो लोग उनके अनुयायी जिज्ञासुओं के मन में ये शंका होती है कि आत्मा परोक्ष होने से नित्य परोक्ष होने से उसका अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अपरोक्ष बोध कैसे होगा अहंतया उसकी प्राप्ति कैसे होगी ये जो आशंका है इसका निराकरण किया जा रहा है त्रेतालीसवें श्लोक में तो त्रेतालीसवें श्लोक का उच्चारण कर लें आत्मा तू सततम प्राप्त ह्य प्राप्य व अविद्य तन्ना से प्राप्तवद्भा स्वंठाभरण यथा तो पूर्वार्ध में सात पद हैं उत्तरार्ध में छे हैं पूर्वार्ध में सात पद कौन कौन हैं? आत्मा एक दूसरा तू तीसरा सततम चौथा प्राप्त पांचवा हिष्ठ अवत और सातवा है अविद्य इस प्रकार ये सात पद हैं पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में छह पद है तन्ना प्राप्तवत भाति स्वकंठाभरणम और यथा कितने हुए पांच पांच पद है तन्ना से एक तद, और प्रा, प्राप्तवत दो भाती तीन स्वकंठाभरणम चार और यथा पांच तो उत्तरार्ध में दृष्टांत है चौथे पाद में यथा शब्द का अर्थ है जैसे कि स्वकंठाभरणम इसमें स्व शब्द से लेना अपने आप को स्वयं को और स्वकंठ शब्द का अर्थ निकलेगा अपना जो कंठ है गला और आभरण शब्द का अर्थ होता है आभूषण तो अपने गले का आभूषण स्वकंठाभरणम शब्द का अर्थ निकलेगा जिसे ग्रैवे यक कहा जाता है ग्रीवा कहते हैं गले को ग्रैवेयक कहा जाता है ग्रीवा के आभूषण को स्वकंठा भरणम कहो या ग्रेवे यक कहो गले का आभूषण हार ये कहो तो ये कई बार वस्त्रादि से ढक जाता है और फिर भ्रांति हो जाती है कि ग्रेवे एक कहीं खो गया कहीं रखा हुआ है वहां से उठाए नहीं तो खोजता है और खोज रहा है खोजते खोजते जिस वस्त्र से आवृत्त हो गया था वह कंठा भरण वह वस्त्र यदि हट जाए और पास वाला व्यक्ति पूछता है क्या खोज रहे हो तो कहेगा कि गले का आभूषण कहीं खो गया है वो देख रहा है गले में तो कहेगा तुम्हारा आभूषण तो तुम्हारे तो गले में ही है और उसके सामने पूरा का पूरा वह आवरण रूप वस्त्र हटा देगा तो आवरण रूपी वस्त्र हट गया गले के आभूषण के ऊपर से तो आभूषण उसे कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं हुआ उठा ही गले में उसके केवल वस्त्र रूपी आवरण से आवृत्त हुआ वह आवरण हट गया तो माना गया अब प्राप्त हुआ प्राप्त तो पहले से है वो तो प्राप्त जैसा हुआ नित्य प्राप्त की प्राप्ति मानी जाती है उसके आवरण की निवृत्ति मात्र ये दृष्टान्त है ऐसे दार्टान्त में कहते हैं कि सततम् प्राप्त है आत्मा आत्मा तो निरंतर आत्मा यानी हमारा अपना स्वरूप मैं ही तो किसी को किसी का स्वरूप कभी अप्राप्त हुआ हो ऐसी बात तो नहीं है ना वो तो नित्य प्राप्त है लेकिन अप्राप्त सा प्रतीत होता है तो क्यों अप्राप्त सा प्रतीत होता है तो कहते आविद्य जैसे वस्त्र से ढकने से गले में पहना हुआ आभूषण अप्राप्त सा प्रतीत हो रहा था खोया हुआ सा प्रतीत हो रहा था ऐसे स्वयं कभी खोता नहीं है लेकिन स्वयं के अज्ञान के कारण निरुपाधिक जो आत्मस्वरूप है भ्रांति होती है कि वह अप्राप्त है अपने आप को उपाधि रूप ही मान करके वो है अविद्या रूपी आवरण तूल अविद्या, अध्यास और मूल अज्ञान, अविद्या शब्द से लेना और इससे स्वरूपूत आत्मा नित्य प्राप्त होने पर भी अप्राप्त सा प्रतीत होता है वह अविद्या तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम वृत्ति रूपी अरुणोदय से निवृत्त होने पर आत्म, जिस आत्म की यह अविद्या थी वह निवृत्त हुई आत्मविषय आवरण निवृत्त हुआ आत्मा अनावृत हुआ और अनावृत हुआ आत्मा नित्य प्राप्त सा ही नित्य प्राप्त ही रहता है उसकी अलग कोई प्राप्ति नहीं होती ये यहाँ पर कहा गया है कि अविद्या जो अप्राप्त सा प्रतीत होने वाला आत्मा है वह सततम् प्राप्त उनिरंतर प्राप्त ही है का मतलब नित्य प्राप्त की प्राप्ति के लिए आवरण भंग की मात्र आवश्यकता है वह आवरण भंग हुआ तो उसे प्राप्त करना उसकी प्राप्ति होगी भान और उसके भान के लिए चेतन यदि है तो फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है इसका अर्थ हुआ कि आत्मा परोक्ष नहीं है और अप्रोक्ष भी नहीं है साक्षात अपरोक्ष है परोक्ष है जो इंद्रिय गोचर नहीं है इंद्रिय गोचर है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं अपरोक्ष कहा जाता है सुखादि को मनोमात्र गोचर और आत्मा को कहा जाता है साक्षात अपरोक्ष वह अपने आप भाषित हो रहा है उसे किसी अन्य की अपने भाषा में यित भी अपेक्षा नहीं है को तो जो अंतकरण की वृत्तिरूप सुखादी है प्रियमोद प्रमोद इनको तो भाषित होने के लिए अपने स्वरूप से अतिरिक्त साक्षी की आवश्यकता है न वे साक्षी भाष्य है साक्षी उन्हें प्रकाशित कर रहा है और आत्मा को कौन प्रकाशित कर रहा है वो स्वयं प्रकाश है जो स्वयं प्रकाश है उसे कहा जाता है साक्षाद अपरोक्ष साक्षात् अपरोक्षात ब्रह्म ब्रदारण्य में कहा गया अब जिनके मता कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में सत्य है तार्किकों के मत में और वह तर्क जिन्होंने पढ़ा हुआ है जो तर्कशास्त्र के विद्यार्थी रह चुके हैं फिर वेदांत पढ़ रहे हैं उनके बुद्धि में तर्कशास्त्र के अध्ययन से आत्मा कर्ता भोक्ता है कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में वास्तविक है यह संस्कार रहेगा कि नहीं रहेगा ये संस्कार जिनकी बुद्धि में है वे कहते हैं कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो ही संसार है और कर्तत्व तो भोक्तृत्व तो रूपी संसार से युक्त है आत्मा और कर, परमात्मा में वह संसार नहीं है परमात्मा असंसारी है तो असंसारी परमात्मा के साथ संसारी जीवात्मा का अभेद कैसे होगा अहम ब्रह्मास्मी ऐसी तत्व वाक्य से ब्रह्मात्म विषयक ब्रह्मात्म एक विषयक अनुभूति नहीं होगी ये भेदवादी की आशंका इस आशंका का समाधान करने के लिए ये बताया जा रहा है कि जीव का भी उपाधि निरपेक्ष स्वरूप जो है वह असंसारी ही है कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार से रहित ही है जीव के वास्तविक स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी संसार अध्यारोपित है आरोपित है कल्पित है तो कल्पित कर्तृत्वभोक्तृत्व से वस्तुत जो जीव के वास्तविक स्वरूप में असंसारित्व है वह किसी प्रकार से बाधित नहीं होगा ऐसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी सर्पादि रूप से प्रतीत होने मात्र से रस्सी में सर्पादि का विष या पुष्पादि का सुगंध नहीं आता अध्यारोपित वस्तु के गुण दोषों से अधिष्ठान संश्लिष्ट नहीं होता उसका कोई संबंध नहीं बनता संबंध बनता है समान सत्ता वाले दो पदार्थों का तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो पारमार्थिक सत्ता वाला है। और उस पारमार्थिक सत्ता वाले आत्मा स्वरूप को छोड़ करके दूसरा कोई है नहीं पारमार्थिक सत्ता वाला और इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व वती जो बुद्धि उसे व्यावहारिक सत्ता वाला कहो या प्रातिभाषिक सत्ता वाला कहो विज्ञानमय कोष को उसी में कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसार है और अज्ञान वशात उसमें तादात में अभिमान करने वाले जीव में विज्ञानमय कोश गत कर्तृत्वादि का आरोप होता है संसार का तो आरोपित कर्तृत्व से आत्मा वस्तुत संसारी सिद्ध नहीं होगा असंसारी है इसलिए असंसारी वास्तविक स्वरूप का और ब्रह्म का अभेद किसी प्रकार से बाधित नहीं होगा एकत्र नहीं होगा ये नहीं कह सकते ये यहां पर कहा जा रहा है तो चव्वालीस्वे श्लोक का उच्चारण क्या स्थानो पुरुषवद कृता ब्रह्मणी जीवता, जीवता। तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते।, निवर्तते। तो तस्तेषवत्त में जो वत प्रत्यय उसका अर्थ है यथा तथा। तो पुरुषता, वत्थ कृता, एने संपादिता, अध्यारोपिता। स्थानु कहा जाता है ठूंठ को कई लोग पेड़ को काटते हैं तो एकदम जड़ से इतने काटते ऊपर का कुछ हिस्सा छोड़ करके जड़ से ऊपर का बाकी सब काट दिया तनिये का कुछ हिस्सा बचा दिया वो जो बचा हुआ हिस्सा है उसे कहा जाता है स्थानु और इतना ऊंचा है कि कोई कोई पेड़ का वो स्थानु रहता है बैठे हुए पुरुष की ऊंचाई का कोई कोई होता है खड़े हुए पुरुष के ऊंचाई का तो मंदांधकार में दूर से वो स्थानु पुरुष के रूप में भ्रांति से प्रतीत होता है पुरुष खड़ा है या तो बैठा है ऐसा भ्रम हो जाता है तो पुरुषो यम ये जो निश्चय हुआ अयथार्थ ज्ञान भ्रांति इस भ्रांति से स्थानों में पुरुषता अध्यारोपित है जैसे जब पास में जाता है स्थानु को देखता है तो स्थानु का ज्ञान जिसमें पुरुषता का अध्यारूप हुआ था उस स्थानु का स्थानुत्वेन रूपे भान हुआ यथार्थ ज्ञान हुआ इस यथार्थ ज्ञान से स्थानु में अध्यारोपी तो पुरुषता की निवृत्ति होती है कि नहीं स्थानु अयम ऐसी भ्रांति नहीं रहती स्थानु अयम ये ज्ञान होने पर पुरुषो यम ये भ्रांति स्थानों को देख करके नहीं रहे ये दृष्टांत हुआ किससे स्थानों में अध्यारोपित तो पुरुषता की निवृत्ति हुई स्थानों के ज्ञान से स्थानों के यथार्थ ज्ञान से ऐसे कहते हैं स्थानों के तरह हैं ब्रह्म वो है अधिष्ठान तो स्थानों में पुरुष भ्रांति का अधिष्ठान स्थानु है पुरुष है अध्यारोपित ऐसे पुरुष स्थानीय हो जाएगा जीव पुरुषता स्थानीय हो जाएगा जीवता धर्म और ब्रह्म हो जाएगा स्थानीय स्थानी तो ये कहते हैं कि जीवस्य तात्विके रूपे ब्रह्मणि जीवता भ्रांत्या कृता कृता कृतायन संपादिता अध्यारोपिता शब्द का अर्थ करिए तो जीव ब्रह्मणी का विशेषण है जीव से रूपे तो जीव का जो तात्विक स्वरूप है वो कौन है ब्रह्म तो जीव के तात्विक स्वरूप ब्रह्म में जीवता यानी जीव भाव अध्यारोपित है क्रिता का अर्थ है अध्यारोपिता जीवता तो ये जो जीव भाव है जीवता का अर्थ है जीव भाव ब्रह्म में जीवभाव का अध्यारोप हुआ है जैसे स्थानों में पुरुष का अध्यारोप हुआ कहा ये जो अध्यारोपित जीव भाव है ब्रह्म में ये कैसे निवृत्त हुआ स्थानु में अध्यारोपित पुरुष भाव की तो निवृत्ति हुई स्थानु ज्ञान से ऐसे ब्रह्म में अध्यारोपित जीव भाव की निवृत्ति किससे होगी ये प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते हुए कहा तस्मिन् दृष्टे निवर्तते चौथे पाद में तो तस्वीन यानी जीव से तात्विके रूपे ब्रह्मणी तत् सर्वनाम जीव के तात्विक रूप का परामर्शक है और जीव का तात्विक रूप कौन है ब्रह्म इसलिए तस्वीन शब्द का अर्थ है ब्रह्मणी दृष्टि का अर्थ है अहंतया क्षी तुजसे ही अधिष्ठानभूतब्रह्म का अहंतया दृढ़क्ष होगा तत्वसी वाक्य से तो क्या होगा निवर्तते निवर्तते का कर्ता होगा अध्यारोपिता जीवता तो ब्रह्म में अध्यारोपित तो जीव भाव की निवृत्ति होगी ये जीव भाव ही तो अर्थाध्यास है ना और ज्ञान अध्यास है जीव भावों का ज्ञान मैं ब्रह्म नहीं हूं जीव हूं यह अनुभूति ये, ये ज्ञान भ्रांति ज्ञान अध्यास हुआ और इसका विषय जो जीव भाव है वो है अर्थाध्यास और इन दोनों का ज्ञानाध्यास तथा तो ध्यास रूपी तूल अविद्या का कारण है मूल अविद्या अज्ञान। और जैसे ही जीव के तात्विक स्वरूप ब्रह्म का अहंतया अप्रोक्ष होता है उससे मूल अविद्या सहित तूल अविद्या बाधित हो जाती है निवृत्त हो जाती है यही अवरण भंग है तो ये कहा कि तस्विन दृष्टि निवर्तते जीव भाव भी निवृत्त हो रहा है इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जीवता यानी कर्तृत्व भोक्तृ रूप भोक्तृत्व रूप संसारित्व ये जीवता है जीव भाव है यह वास्तविक होगा यह नहीं कह सकते वास्तविक होगा तो ब्रह्म ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा लेकिन ब्रह्म ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रहा है इसलिए इसे कहा जाएगा कल्पित अध्यारोपित अब कहते हैं जैसे अज्ञानी जीवों को कार्यक्रम संघात का अहंतया भान होता है कार्यक्रम संघात की मय के रूप में भ्रांति है अहम और कार्यक्रम संघात संबंधी पुत्रदारादी में होती है ममता की भ्रांति मैं यह हूं और मेरे सगे संबंधी ये है इस प्रकार की जो भ्रांति है अहंता ममता के बार बार स्पुरित होते रहने पर कैसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसी नित्य असंग परमात्मा की अनुभूति होगी और देखा जाता है मूढ़ व्यक्ति में भी और विवेकी व्यक्ति में भी व्यवहार काल में अहंता ममता तो इस प्रकार अहंता ममता के कार्य कर रहते हुए अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रह्मात्म एक विषयक अनुभव कैसे संभव होगा ये एक आशंका हुई जिज्ञासु के बुद्धि में इस आशंका की निवृत्ति के लिए भगवान महर्षकार ने पैंतालीसवा श्लोक लिखा तो पैंतालीसवें श्लोक का उच्चारण कर लें तत्वस्वूपनुभवाद उत्पन्न ज्ञान मंजसा बाधते दिग्भ्रमादिवत दिग तो दिग्भ्रम का यहां पर उदाहरण दिया दिग्भ्रमादि में आदिपत का प्रयोग करके और भी समझना तो जैसे दिग्भ्रांत व्यक्ति को दिशा में भ्रांति हो जाती है पूर्व दिशा को पश्चिम समझता है दक्षिण को उत्तर समझता है उत्तर को दक्षिण समझता है ये दिग्भ्रम है यह दिग्भ्रम जब उसे यथार्थ वक्ता समझाता है कि यह तुम्हारी भ्रांति है इधर जहा से जहा जिसे तुम पश्चिम समझ रहे हो वह पश्चिम नहीं पूरब है क्यों तो इतना तो तुम्हें निश्चय है कि पश्चिम से सूर्योदय कभी नहीं होता और देखो ये सूर्योदय किधर से हो रहा है जो दिशा तुम्हें पूरब पश्चिम प्र, प्रतीत हो रही है वहीं से सूर्योदय हो रहा है सूर्यास्त कभी पूर्व में नहीं होता और जिसे तुम पूर्व समझ रहे हो वहां सूर्यास्त हो रहा है तो इसलिए तुम्हारा अधिक भ्रम है ये और आप तो व्यक्ति के इस वचन से हुए ज्ञान को जब यथार्थ ज्ञान के रूप में परमात्मक ज्ञान के रूप में स्वीकार करता है दिग्भ्रांत व्यक्ति तो उसका दिग्ग विषयक भ्रम निवृत्त होता है ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि तत्वस्वरूपानुभवात स्वरूप तत्व अनुभव है जीव का जो तत्व यानी वास्तविक स्वरूप वो है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म इसलिए तत्व शब्द से लेना प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उस प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म स्वरूपान स्वरूप का अनुभव साक्षात्कार ये यथार्थ ज्ञान है तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मैं हूं ऐसा जो अप्रोक्ष साक्षात्कार है और ये उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या करता है तो अंजसा यानी निश्चित ही तत्काल क्या करता है अहम मम इच अज्ञानम बाधते ह और मम रूप जो अज्ञान है यानी तूल अविद्या है भ्रम है अध्यास है इस अध्यास को समूल बाधित करता ही है बाधित यानी बाधित करता है कौन ये ज्ञान और कब करता है तो अंजसा अंधस् शब्द का अर्थ तत्काल साक्षात ज्ञानोत्पत्ति और अविद्या निवृत्ति इनमें साध्य साधन भाव तो है वेदांत में लेकिन पौर्वापर्य नहीं है इन्हें नहीं की पहले ज्ञान उत्पन्न होगा फिर उस समय भी अज्ञान रहेगा और दूसरे क्षण वह उत्पन्न हुआ ज्ञान अज्ञान को दूर करेगा कालकृत व्यवधान आत्म साक्षात्कार और निवृत्ति में नहीं है योग पद्य है उस योग पद्यता को दिखाने के लिए अंधसा शब्द है जैसे ही अहम् ब्रह्मास्मि यह बोध उत्पन्न हुआ तो वह अहंता ममता को बाधित कर देता अध्यास को बाधित कर देता फिर अहंता ममता से रहित जो ब्रह्म है वह ब्रह्म स्वयं मय के रूप में होता है जिसकी बुद्धिस्थ अहंता ममता की भ्रांति निवृत्त हो गई उसे ये यह यहां पर कहा गया अब ये दो ज्ञान प्रतीत हो रहे हैं। एक तो उत्पन्नम ज्ञानम ये प्रथमांत पद है ना बाधते का कर्ता है ज्ञानम अंध सा बाधते का ज्ञान तत्काल बाधित कर देता किसे तो अहंता ममता इति चो अज्ञानम इति शब्द का अर्थ है इत्याकारक। अहंता ममता इत्याकारक जो अज्ञान अहंता ममता इत्याकारक अज्ञान होगा अहंता ममता रूपी अध्यास तूल अविद्या और इस तूल अविद्यारूपी अज्ञान को उसके मूल अज्ञान सहित निवृत्त करता बाधित कर देता है कौन बाधित करता है तो ज्ञान और कब बाधित करता है तो अंजसा तत्काल और कौन सा ज्ञान तो कहे उत्पन्नम उत्पन्न हुआ ज्ञान वो वृत्त्मक ज्ञान है किससे उत्पन्न हुआ तो अनुभवात यह लिखा है न कि तत्वस्वरूप अनुभवात उत्पन्नम इसका अर्थ है कि स्वरूप अनुभव ये उत्पादक है पंचमी कारण अर्थ में है ना और ज्ञानम ये कार्य है तो अनुभव है कारण और उसका कार्य है ज्ञानम और ज्ञानम का कार्य है अहंता ममता रूपी तूल अविद्या का बाध यहां दो कार्य कारण भाव होता है अहंता ममता रूपी तूल अविद्या का बाध एक कार्य है उसका बाधक बताया गया उत्पन्न ज्ञान को और उस उत्पन्न ज्ञान का कारण बताया गया स्वरूप अनुभव को अनुभव पंचमी कारण अर्थ में है ना तो अनुभव शब्द का अर्थ करिए अंतकरण अन्भव शब्द का अर्थ अंतकरण कैसे होता होगा तो अधिकरण अर्थ में भू धातु से प्रत्यय करेंगे तो अनुभव अस् इति अन्भव ऐसी अनुभव शब्द की उत्पत्ति करता हैं तो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है जिसमें उसे कहा जाता है अनुभव तो हृदय स्थ अंतकरण में अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति उत्पन्न होती है ना, वो है दृढ़ अप्रोक्ष अनुभव वो किसमें होगा अंतकरण की वृत्ति होने से अंतकरण का परिणाम रूपा वो अंतकरण में उत्पन्न होगी तो उस अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति का उत्पन्न ज्ञान शब्दित है अहम वृत्ति ये है परिणाम और इसका परिणाम कौन होगा इसका परिणाम होगा अंतकरण अंतकरण का परिणाम है ना इसलिए इसे कहा जाता है चरम परिणाम अंतकरण का चरम परिणाम है चरम कहते हैं अंतिम को अंतकरण का अंतिम परिणाम है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति इसे उत्पन्न करके फिर यह अंतकरण की चरम पर, चरम परिणाम रूपा वृत्ति रूप ज्ञान अंतकरण को बाधित कर देता है बाकी सब को बाधित कर देता है अनात्मा मात्र को बाध्य मात्र को और स्वयं भी बाधित हो जाता है फिर सत्य परिणाम कोई परिणाम नहीं रहा सत्य तो सत्य परिणाम भी नहीं होगा तो तत्व स्वरूप अनुभव कार्थ निकलेगा का अर्थ निकलेगा तत्वस्वरूप का तत्वस्वरूप विषयनी अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति जिसमें प्रगट होती है वह तत्वस्वरूप अनुभव है वो किसमें प्रगट होती है अंतकरण में उत्पन्न होती है इसलिए तत्वस्वरूप अनुभव शब्द का अर्थ निकलेगा शुद्ध अंतकरण ऐसा अंतकरण जिसकी जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक सारे दोष समाप्त हो गए एक भी दोष नहीं रहा ऐसा ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ अंतकरण उसे कहा जाएगा तत्व स्वरूप अनुभव शब्द से वो कारण है उसका कार्य है उत्पन्नम ज्ञानम शब्द से बताया गया अहम् ब्रह्मास्मि यह चरम, चरम परिणाम रूपा वृत्ति चरम परिणाम रूपा वृत्ति और वह वृत्ति क्या करती है तो अहन ता ममता रूपी जो तूल अविद्या है यानी अध्यास है उसे बाधते बाधित करती है और कैसे बाधित करती है तो कहते हैं दिग्भ्रम दिग् भ्रमाधिवत तो दिग दिग्भ्रांति की निवृत्ति जैसे दिग्व विषयक यथार्थ ज्ञान से होती है ऐसे अब जब अध्यास मात्र का बाद हुआ अहम ब्रह्माष्मी इस ज्ञान से तो उस समय ज्ञानी को सर्वात्मकता की अनुभूति होती है सर्वात्मभाव ज्ञान का फल है वह प्रकट होता है इसे कहा जा रहा है जो आम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के उदय से पहले तक ब्रह्म में अध्यारोपित समस्त जगत देख रहा था वह इस ज्ञान के पश्चात बाधित रूप से ब्रह्म में न देख करके अपने में अनुभव करेगा क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से पहले तक तो अपने आप को पंच कोषात्मक उपाधि में से किसी न किसी उपाधि विशेष समझता था अनात्म रूप समझता था इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त समझता था जब अधिष्ठान का मैं के रूप में अनुभव हुआ अहंता ममता का बाद हुआ तो स्वयं को ब्रह्म रूप समझेगा और ब्रह्म कैसा है तो ब्रह्म है सब सबकी प्रत्येगात्मा जितनी भी अनात्म वस्तुएं हैं उनका वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान तो अनात्मा मात्र अध्यस्त है तो अनात्मा मात्र का वास्तविक स्वरूप कौन होगा ब्रह्म तो ब्रह्म जैसे अपने आप को सर्वात्मक देखता सबको सु, सत्ता स्फूर्ति देने वाले के रूप में ब्रह्म को अपना स्वरूप स्फूरित होता रहता वह ब्रह्म सबको सत्ता स्पूर्ति देने वाला सर्वात्मा मैं हूँ ऐसी करामलखवत अनुभूति जिसको हुई है वह भी तो समस्त जगत को मैं ही सत्ता स्फूर्ति दे रहा हूं मेरा ही ये सारा का सारा विवर्त रूप है ऐसा अनुभव करेगा ना उसके उस अनुभव को बताया जा रहा है छियालीसवें श्लोक में ब्रह्मज्ञ के सम्यक विज्ञानवान योगी स्थितम् स्वात्मनेखिल स्थित नीक्षते ज्ञान ज्ञानचक्षुषा तो योगी योगी का अर्थ है ज्ञान योगी योगी में ज्ञान योगित्व का द्योतक विशेषण है सम्यक विज्ञानवान योगी तो सम्यक विज्ञान है मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूं इस ज्ञान को कहा जाता है सम्यक विज्ञान और यह अनुभव जिसे करामलवत हो रहा है करामलक का जैसे अनुभव होता है ऐसा अनुभव जिसे समस्त जगद अधिष्ठान ब्रह्म का मैं के रूप में जिसे हो रहा है वो हो गया सम्यक ज्ञानवान योगी पदार्थ ब्रह्मज्ञते ईक्षते क्रियापद का कर्ता है योगी सम्यक विज्ञानवान योगी ईक्सते ने अनुभवती देखता है देखता है कर्थ है अनुभव करता है क्या अनुभव करता है तो अखिल स्वात्म स्थित अखिल यानी समस्त जगत स्वात्मनी एव स्थित ईक्सते अनुभवती आज तक ब्रह्म में कल्पित जिसे देख रहा था वह मेरे में कल्पित है ऐसा अनुभव करता है मैं ही सर्वाधिष्ठान हूं मेरे में ही समस्त जगत अध्यारोपित है मेरा ही विवर्त रूप है जगत ऐसा अनुभव करता है और वो मैं कैसा हूं तो कहते सर्वम मैं एक हूं और सर्व हूं यानि सर्वात्मा हूं आत्मानम यानी स्वयं को सारे जगत को तो अपने में कल्पित देखता है और स्वयं को कैसे देखता है एकम आत्मा अनेक नहीं है एकम यात्मानम का विशेषण है और सर्वम भी आत्मानम का विशेषण है एक आत्मा है और वह सर्व है यानी समस्त जगत अधिष्ठान है सर्वात्मक तो सर्वात्मा एक मैं हूं ऐसा अपना अनुभव करता है तो अपने एक सर्वात्म स्वरूप को समस्त जगत के अधिष्ठान स्वरूप को क्या इस आंख से देखता है चर्म से तो कहते नहीं देखता तो आंख से ही है लेकिन इस चर्म चक्षुरूपी आंख से नहीं देखता ज्ञान नेत्र से देखता ज्ञान चक्षु से देखता इसलिए अंतिम पद है ज्ञान चक्षुषा वो ज्ञान रूपी चक्षु से समस्त जगत का मय के रूप में अनुभव करता अपने में ही सारे जगत को कल्पित देखता है अपने से अलग अणु से अनु जो वस्तु है जगत की उसकी भी कोई सत्ता नहीं उसको यदि सत्ता स्पूर्ति मिल रही है तो मेरे से ही मिल रही है ऐसा ज्ञान नेत्र से अनुभव करता है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मदह पूर्णा पूर्ण मुदच्य से पूर्णस्ूर्णमाय शांति शांति शा शाति शंकराचार्यं शराचार्येशवं बादरायनम सूत्र्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिनेोमवदव्यादेहाय नमः ओम शांति शांति श